Shanti, shanti hi. Om, Aham Rudra Bhairava Susharma, Aham Aditya Rudra Vishwadevi hi. अहम मित्र वरुणो भा दिहर्म्यहम इंद्राग्नि अहमअश्विभा ओ शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं एक सौ पच्चीसवा सूक्त वागा सूक्त कहलाता है जिसका अर्थ है परमेश्वर की दिव्य वाणी अर्थात इसमें जिन मंत्रों को जिस तरह से प्रयुक्त किया गया है उससे ऐसा समझ में आता है कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कह रहा है तो उसका जो कह रहा है वो कौन कह रहा है तो महान कोई कहने वाला है महान उसकी वाणी है महती है तो वो परमेश्वर है तो परमेश्वर की वाणी के लिए है क्योंकि हम जानते हैं कि वेद में कहीं उत्तम पुरुष का प्रयोग है कहीं मध्यम पुरुष का है और कहीं प्रथम पुरुष का है तो जहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग है वहां आत्मा और परमात्मा की बात है वहां परमात्मा जीवात्मा को उद्देश्य दे रहा होता है या जीवात्मा प्रार्थना कर रहा होता है इस तरह से इन मंत्रों में जो कहा गया है वो उत्तम पद से कहा गया है इसका ऋषि भी वाघम भी है और इसका देवता भी वाघम्भृणी है तो कहने वाला भी उसका वही है उसका विषय भी वही है हमने विचार किया था अहम रुद्रीवीर वसुधिष्ठ चरानी इस संसार में यदि कोई मुझे देखना चाहे तो मुझे कैसे देखे तो मेरा जो आचरण है वो कैसे पता लगेगा तो कहते हैं उनको देखो उनके साथ मैं मिलूंगी उनके साथ मुझे आप देख पाओगे अहम में आदित्य रुद्र विश्व देवी मैं वसुओं के साथ मैं आदित्यों के साथ मैं विश्वदेवों के साथ इस संसार में चरानी विद्यमान हूँ विचरण करती हमने विचार करते समय देखा था कि यहाँ पर देव जो शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग किया गया है और ये बहुवचन से एक बात हमको ध्यान में आनी चाहिए कि जब किसी एक देव का हम एक रूप बनाते हैं और उसका जब बहुवचन बनाते हैं तो उसका वो रूप नहीं बन सकता इसलिए देव वो वैसे वैसे गुण वाली अनेक जो शक्तियाँ हैं वो एक श्रेणी में आती हैं तो जो वसु हैं वो उनकी एक श्रेणी है जो आदित्य हैं उनकी एक श्रेणी है जो रुद्र हैं उनकी एक श्रेणी है इसी तरह विश्वेदेवा एक श्रेणी है तो कहीं एक वचन है कहीं बहुवचन है इसमें हमको एक बात समझने की है वो यह है जो शक्तियां हैं वो कहीं बहुत प्रखर भी हैं तीव्र भी हैं और कहीं मंद भी हैं तो इन शक्तियों का भी तीन तरह से विभाग किया गया है जो मुख्य हैं उनको देव कहा गया है जो उनसे सहायक हैं उनको देवगण कहा गया है और उनसे भी छोटे विभाग हैं उनको स्त्री कहा गया है अर्थात देवाहा देवगण स्त्रीय अर्थात ये देवता हैं, ये उनके गण हैं, ये उनकी स्त्रियां हैं, जैसे देवता अपने आप में एक दिव्यत्व की शक्ति है वैसे ही देवगणा भी दिव्यत्व का समुदाय है और स्त्री भी दिव्यत्व की प्रवृत्तियाँ हैं दिव्यत्व की शक्तियाँ हैं इसलिए इनमें कोई संदेह नहीं होना है कि ये इसकी स्त्री है या इसका पुरुष है या इसका साथ है या इसका मालिक है या इसका नौकर है ये हमारे समझने की बातें हैं मूल रूप से इतना सा है कि परमेश्वर की जो शक्तियाँ हैं उनका विभाग कैसा कैसा चल रहा है मुख्य शक्ति देवता के रूप में है उसके सहायक शक्तियाँ देवगणों के रूप में हैं और अवंतर जो शक्तियां हैं वो स्त्री के रूप में हैं तो यहाँ पर भी जो देव शब्द का प्रयोग हुआ है वो बहुवचन में हुआ है और हम जानते हैं कि हम आदित्य वसु रुद्र आदि देवों से हम परिचित हैं जो लोक में वसु रुद्र आदि देव परिचित हैं वो एक व्यक्ति के नाम की तरह से है अर्थात तो एक जो वसु है एक रुद्र है एक आदित्य है किंतु यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ वेद कहता है अहम रुद्रे भी वसुष्चरानी रुद्रो के साथ वसुओं के साथ विश्व देवों के साथ मैं विचरण करती हूँ यहाँ ये बात हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाती है यदि हमको देव शब्द का अर्थ मालूम है देव शब्द जिस धातु से जिस मूल से बना है वहां इसके अनेक अर्थ है क्रीडा है, विजीषा दुति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति आदि अनेक अर्थ है गति के भी तीन अर्थ होते हैं इस तरह पांच जो अर्थ होते हैं देवताओं के और पांच अर्थ जो दिखाई पड़ते हैं उनके हैं पांच अर्थ जो दिखाई नहीं पड़ते उनके हैं तो जिनमें दिव्यता है वो सब देव है देव शब्द से हमको क्या समझना चाहिए इसके बारे में ऋषि दयानंद कहते हैं कि पहली चीज है देव शब्द से मंत्रों का ग्रहण होता है अर्थात जो वेद के मंत्र हैं वो देव हैं वो देव क्यों हैं देव जो है वो दान के समस्त गुणों से युक्त है अर्थात जो सब कुछ प्राप्ति होने वाली है ज्ञान की उपलब्धि होने वाली है वो मंत्रों से होती है इसलिए मंत्रों को देव कहा जाता है फिर वो कहते हैं कि मंत्रों के अंदर जो शब्द विद्यमान है जो नाम आए हैं वो भी देव के वाचक है कहीं अग्नि नाम आया तो अग्नि देवता का वाचक होगा तो मंत्र ही देव के वाचक हैं उसके अंदर आए हुए शब्द भी देवता के वाचक हैं और उस अग्नि से जिस पदार्थ का उल्लेख है या जिस पदार्थ की प्रतीति है हम उसको भी देव कहते हैं तो इस तरह से मंत्र भी देव है मंत्र में आए हुए शब्द भी देव है और उन शब्दों से जो चीज अभिप्रेत है प्राप्त हो रही है मिल रही है जानी जा रही है वो भी देव है इस तरह से उन देवताओं के माध्यम से मंत्रों को देव कहा गया है इसके साथ यज्ञ को भी देव कहा गया है क्योंकि यज्ञ भी हमको देने वाला होता है तो उनको देने वाला होने से उस यज्ञ को हम देव कहते ऋषि दयान कहते हैं कि यज्ञ भी एक व्यापक शब्द है तो यज्ञ में एक अर्थ तो ये है कि जो हम अग्नि में आहूति देकर करते हैं अग्नि में अग्नि होत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जितने भी कर्मकांड का जो यज्ञ रूप है वो सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है इसके अतिरिक्त तो उनका कहना यह है कि ये जो हम पृथ्वी से परमात्मा पर्यंत का जो ज्ञान है इस ज्ञान विज्ञान का उपयोग करना कला कौशल को सीखना समझना उसको बताना ये भी यज्ञ है जिसको वो शिल्प विद्या के नाम से बोलते हैं शिल्प विद्या के नाम से बच्चा जान, जानते हैं और तीसरी चीज है ज्ञान विज्ञान योग अनुष्ठान सत्संग योग, स्वाध्याय प्रवचन ये भी यज्ञ की कोटि में आता है इसको भी इसकी भी संज्ञा यज्ञ है तो ये समस्त यज्ञ देवत्व की श्रेणी में आता है इससे हमको प्राप्ति हो रही है इसे हमें दिव्यता का बोध होता है इसलिए यहाँ पर हम देव शब्द से इन सब का ग्रहण करते हैं सामान्य रूप से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रचलित शब्द है कि देवता तैतीस करोड़ होते हैं ये करोड़ शब्द का विचार आते ही यूँ लगता है कि इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है कैसे गिनती में आएगी कैसे इसको समझेंगे लेकिन इसका एक और दूसरा भी बहुत सरल अर्थ बन सकता है हमारे यहाँ संस्कृत में कोटि शब्द जो है ये जैसे कोटि संख्या का वाचक है कि एक कोटि दो कोटि तीन कोटि ये करोड़ के अर्थ में आया है तो हम मान लेते हैं कि देवता जो है वो 33 करोड़ हैं लेकिन कोटि शब्द का जैसे है उत्तम कोटि है मध्यम कोटि है अधम कोटि है यह कोटि का अर्थ प्रकार है और यदि प्रकार से इसको अर्थ करें तो हमें बहुत आसानी से बात समझ में आ जाती है वो है 33 कोटि है अर्थात 33 प्रकार के देवता हैं ऐसा बोध करना हमारे लिए सरल हो जाता है और इन तैंतीस को जब हम गिनते हैं तो वो भी हमारे प्रचलन में बहुत है हम सब जानते हैं कि वो तैतीस कौन से हैं रुद्र हैं आदित्य हैं वसु हैं इंद्र है प्रजापति है इस तरह से इन देवताओं को तैतीस देवता कहा गया है तो इन तैतीस देवताओं में जो ग्यारह रुद्र हैं बारह आदित्य हैं आठ वसु हैं और दो इंद्र और प्रजापति हैं तो जो इनमें 11 जो वसु हैं वो वास के कारण हैं जैसा हम बता चुके हैं जो पृथ्वी है अंतरिक्ष है देव है ये ये आठ जो जो ये वास के कारण होने से इनका नाम वसु है जो रुद्र हैं वो हमारे 10 प्राण हैं प्राण अपान समान व्यान नाग पूर्व कृकल देवदत्त धनंजय दे, इस शरीर को जो धारण किए हुए हैं और इनका जो ग्यारवा है वो जीवात्मा है जिस जिसको ये, ये प्राण धारित हो रहे हैं और प्राण जिनको धारण कर रहा है प्राण जिसके लिए गति कर रहा है प्राण के कारण से गति कर रहा है वो जीवात्मा इसका ग्यारह है तो ये प्राण जो है ये हमारे मिलाकर के ग्यारह रुद्र होते हैं जिनको हम आदित्य कहते हैं वो बारह आदित्य वर्ष के बारह मास है वो मनुष्य की आयु का भक्षण करते हैं उनका अक्षय करते हैं उनको लेते हैं इसलिए इनको हम आदित्य कहते हैं रुद्र इसलिए कहते हैं कि वो हमारे यहाँ दंड का रोने का कारण बनते हैं अर्थात जब ये प्राण निकलते हैं तो लोगों को रुलाते हैं तो रो देती इसलिए इसको रुद्र कहते हैं जहाँ भी कुछ निकल रहा है जा रहा है हो रहा है वह वो वो रुद्रत्व होता है वो रोना होता है तो वो रोना जहां पर जिस कारण से होता है उन उसके कारण को हम रुद्र कहते हैं इस तरह से 11 रुद्र हैं 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं और इसके अतिरिक्त दो जिनको हम इंद्र और प्रजापति कहते हैं सामान्य रूप से तो प्रजापति का अर्थ भी इंद्र होता है इंद्र होता है इंद्र का अर्थ प्रजापति होता है इन दोनों का अर्थ परमेश्वर होता है और कहीं इंद्र का आत्मा होता है तो कहीं प्रजापति परमात्मा होता है लेकिन इस संबंध में जब देवत्व की ओर हम आ रहे हैं 33 प्रकार के देवताओं को गिन रहे हैं तो यहाँ पर इंद्र का अर्थ बिजली है और प्रजापति का अर्थ यज्ञ है तो ये सारे देव हो गए अब ये देव इंद्र का अर्थ यहाँ परमात्मा क्यों नहीं है या जीवात्मा क्यों नहीं है प्रजापति का परमात्मा क्यों नहीं है क्योंकि हम जड़ देवों की बात कर रहे हैं तो इसलिए जड़ देवों में आत्मा और परमात्मा की गिनती नहीं होती तो ये तैतीस जो है वो देव है इसके अतिरिक्त भी कुछ देव गिने जाते हैं उनमें नाम स्थान जन्मों को भी देव के रूप में गिनाया है कहीं सूत्रात्मा वायु को भी देव के रूप में गिनाया है तो प्राण और इंद्रियों को भी देव के रूप में गिना है तो इस तरह से कहीं पर चालीस हो जाते हैं इकतालीस हो जाते हैं कहीं तैतीस होते हैं तो इस तरह से 40 देव या जो हमारे तैतीस देव इनकी गणना होती है इन देवों से हमको ये समझना चाहिए कि हमको प्राप्ति क्या होती है लोग ये समझते हैं कि क्योंकि देव हैं वो उपास्य होते हैं इसमें समझने की बात है उपासना और उपयोग दो तो अलग अलग चीजें हैं हम इन सब जड़ देवों का तो उपयोग करते हैं कि जड़ वस्तुओं की उपासना करने से उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा वो हमको कुछ स्वतः नहीं देने वाला हम ही उनसे प्राप्त कर सकते हैं हम ही उनका उपयोग कर सकते हैं तो उपासना तो चेतन की है उपासना परमेश्वर की है तो उपासना परमेश्वर की करनी चाहिए और जड़ देवों की नहीं तो जड़ देव हमारी इंद्रियों के रूप में हैं, उसके हमारे जो शरीर के अंदर काम कर रही है इंद्रिया वो भी क्योंकि दिव्यता को धारण किए हुए हैं इसलिए प्राण है उनको भी कहा गया है तो ये देवत्व तो देखते हैं तो इसका विस्तार मिलता है तो इस अंत से अनेक भेद हो जाते हैं इसको यदि भेद को विचार कर लें तो इसके मुख्य रूप से चार तरह के मूर्तिमान हैं अमूर्तिमान हैं जड़ हैं चेतन है तो मूर्तिमान मतलब जो साकार है और जो अमूर्तिमान जो साकार नहीं है निराकार है जो चेतन हैं और जो चेतन नहीं हैं तो चार भेद जो हुए जो देवता जड़ हैं देवता चेतन हैं देवता साकार हैं देवता निराकार हैं इनमें चारों चारों को इन सब भागों में बांट देंगे हम इन देवों को जो जड़ देव हैं उनमें भी दो तरह के हैं कोई साकार हैं कोई निराकार है कोई कभी साकार हैं और कभी निराकार है तो वायु है ये दिखाई तो नहीं देता लेकिन जड़ देवता है अनुभव स्पर्श से होता है वैसे दिखाई नहीं देता है इसी तरह हमारी बिजली है वैसे अप्रकट रहती है प्रकट होने पर दिखाई देती है तो मूर्तिमान और अमूर्तिमान हैं सब जड़ और इन जड़ देवों का जो है वो व्यवहार होता है उपयोग होता है इनकी उपासना नहीं होती उपासना में तो आदर बुद्धि होती है उपासना में तो नम्रता होती है उपासना में तो स्तुति होती है उपासना में तो प्रार्थना होती है वो जड़ देवों से नहीं की जाती जड़ जड़देवों को हम ये नहीं कहते कि हे सूर्य देवता तुम्हारे लिए ये कर दो वो कर दो वहाँ कर दो यदि कहते भी हैं तो उसका मतलब होता है कि इसका ये उपयोग होना चाहिए हो सकता है करने करेंगे तो इस दृष्टि से देवता जड़ है देवता चेतन है देवता साकार है देवता निराकार है अब इसमें समझने की बात है कि कौन सा साकार है तो माता पिता हैं आचार्य हैं अतिथि हैं इनको हम साकार देव कहते हैं पंचदेव दो तरह से गिनाए गए हैं ऋषि दयानंद एक जगह परमेश्वर को पांचवें देवता के रूप में गिनते हैं तो गृहस्थ के प्रकरण में पति पत्नी को पंचम देवता के रूप में गिनते हैं यहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य भव अतिथिदेवो भव इसमें चार हैं माता है पिता है आचार्य है अतिथि है और एक जो निराकार परमेश्वर है वो पांचवा है यहाँ गृहस्थ के प्रकरण में होते हैं जहाँ परमेश्वर से भिन्न व्यवहार का समय होता है वहाँ जो पांचवा देव है वो पति और पत्नी एक दूसरे के लिए जनाए गए हैं अर्थात पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति पांचवा देव होता है तो इन पंच की पंचायतन पूजा कहलाती है अब इनमें ये कैसे इन है यदि परमेश्वर है तो निराकार और चेतन है और यदि माता पिता हैं तो साकार और चेतन हैं इनकी पूजा साकार और चेतन की साकार और चेतन की तरह से होगी तो साकार वस्तुओं की आवश्यकता होती है साकार वस्तुओं को आदर सत्कार की अपेक्षा होती है साकार वस्तुओं को सुविधा की जरूरत होती है भोजन छाधन सेवा की आवश्यकता होती है और जो निराकार है उनके साथ जड़ होने के नाते आदर सत्कार की कोई बात नहीं होती है तो जो परमेश्वर चेतन है उसको वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है वो तो आपके जानने का इसलिए उपयोगी है क्योंकि आप उससे लाभ उठा सकते हैं आप उसके गुणों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं आप उससे प्रार्थना याचना कर सकते हैं इसलिए उसकी उपासना करनी आवश्यक होती है तो एक निराकार जो परमेश्वर है उसकी उपासना की जाती है बाकी सबका व्यवहार लिया जाता है उपयोग किया जाता है जो चेतन और साकार देव हैं उनका जो है ज्ञान के द्वारा उपयोग होता है वो हमका हमारी मार्गदर्शन करते हैं हमारा सेवा कार्य करते हैं हमारा पालन करते हैं ये उनका देवत्व का प्रकार होता है तो हमारे देवत्व के प्रकार में इस बात को यदि हम समझ लें कि साकार देव निराकार देव जड़ देव चेतन देव इन चारों को समझने पर देव की परिभाषा हमारी समझ में आ जाती है ओ